विजय इधर आओ देखो तो इस पुराने फोटो में हमारी क्लास है चश्मा तो दे दो कौन है ये इतना खूबसूरत चेहरा मेरी सहेली वीणा है दयालु भी है और खुश मिजाज भी क्या वीणा की शादी हो गई है ये कैसा सुर तुमने छेड़ दिया शर्म नहीं आती शर्म आने की कोई बात नहीं अपनी प्यारी सी बहन की सहेली के बारे में पूछ लेने में क्या दोष है कोई दोष नहीं है तो लड़कों के बारे में भी पूछ लो खुशी से ये मोटा साहब कौन है चेहरा इतना गंभीर बना लिया है मोहन है अब तो पतला सा हो गया है एम करके एक दफ्तर में प्रमंडक हो गया है हाँ खूब याद आई मोहन की शादी नहीं हुई मेरा मजाक मत उड़ाओ सुनो मैं सिनेमा जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलो अभी आई वीणा के बारे में कुछ बता देना रास्ते में उसका नाम बार बार लेने की क्या जरूरत है तुम्हें अच्छा बताती हूँ जब हम छोटी थी वह समय समय पर आकरण रोने लगती थी कभी कभी क्लास में सो जाती थी टिफिन में गाजर का हलवा देखकर एक ही मिनट में खा जाती थी। शादी तो हो गई। देखो मेरा यह मोबाइल बहुत ही पुराना है नया खरीदना मेरे लिए बेहद जरूरी है लेकिन पैसा नहीं रह गया बस पाँच छह चाहिए तुम तो अपनी प्यारी सी बहन की मदद करना अवश्य चाहते हो शीला तुम ठीक ना मत मजाक कर दिया और क्या घबराने की जरूरत नहीं वीणा अब गोवा के एक कॉलेज में पढ़ रही है शादी तो नहीं हुई सगाई भी नहीं हुई मनकेतर ही अब तक नहीं मिला इतनी पसंद आई तो उसका ईमेल लिख लो बता देती हूँ ओ बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी तुम्हें पुराने गीत याद आने लगे सचमुच प्यार हो गया क्या देखो शीला मैं तो जल्दी में हूँ तुम सिनेमा अकेली जाओ